श्री माँ शारदा देवी पति गृह में लक्ष्मी देवी स्वभाव से वैष्णवी थी कभी कभी वे घर में मधुर कंठ से मनोहर कीर्तन गाया करती उसे सुनने के लिए लोग एकत्र हो जाते लज्जाशीला श्री माँ को यह पसन्द न था उन्हें स्मरण था कि जिस समय लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण के सम्मुख कीर्तनियों का अनुकरण कर अभिनय करती हुई कीर्तन गाती उस समय श्री रामकृष्ण प्रसन्न होते हुए भी साथ ही श्री को सावधान करते हुए कह देते देखो लक्ष्मी का वही भाव है पर तुम उसका अनुकरण कर लज्जा शर्म का त्याग मत करना इस पार्थक्य के अतिरिक्त नित्य के क्रियाकलाप और वार्तालाप में भी श्री से परिवार के अन्य लोगों के भावों की पृथकता क्रमशः स्पष्ट होने लगी इधर श्री चाहती थी कि जीवन के बाकी दिन शांति से श्री रामकृष्ण के चिंतन में व्यतीत करे किंतु और सबको केंद्र बनाकर संसार के दावे धीरे धीरे बढ़ते ही जाते थे और श्री को भी वे अपने भवन में घसीटना चाहते थे परम सहिष्णु श्री कोई दूसरा उपाय न देख सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती लेकिन ऐसी परिस्थिति में जैसा अन्य परिवारों में होता है वैसा ही इस परिवार में भी हुआ परिवार दो भागों में भक्त हो गया एक बार मायके से अपने घर आकर श्री ने देखा कि रामलाल दादा घर और देवताओं की अपने इच्छानुसार व्यवस्था करके श्री परिवार सब परिवार दक्षिणेश्वर चले गए हैं राम श्री राम कृष्ण का कमरा श्रीमा के हिस्से में पड़ा था उसमें प्रवेश करके वे अकेले ही पति गृह की देखरेख करने लगी माता जी के जीवन के अनुशीलन में हमें ज्ञात होता है कि वृंदावन से अठारह सौ के अगस्त सितंबर में लौटने पर वे लगभग नौ मास अर्थ अर्थात अप्रैल 1888 सौ ईस्वी तक कामार पुकुर में रही तत्पश्चात 1888 के मध्य भाग में भक्तगण उन्हें कलकत्ता ले आए नवासी के फरवरी मास में वे फिर कामार पुकुर जाकर पहले की ही भांति दीर्घकाल तक वहां रहीं। संभवतः इन दो अवसरों की भांति और कभी भी वे कामार पुकुर में इतने अधिक दिन नहीं रही फिर भी अनुमान किया जाता है कि थोड़े ही दिनों के लिए ही सही वे कई बार कामार पुकुर में रहे होंगे। इन विभिन्न समयों में संगठित अनेक घटनाओं का ठीक ठीक काल निर्णय करना असंभव है अतः वह न कर हमने पूर्वोक्त विवरणों को लिपिबद्ध किया है परिवर्ती घटनाएं भी उसी प्रकार उपस्थित की जा रही है श्री के कामार पुकुर रहते समय कभी कभी कुछ पुरुष या स्त्री भक्त वहाँ आकर दो चार दिन रह जाया करते थे यद्यपि उनमें बहुत से लोग दरिद्र थे तो भी परिचित और एक ही भाव के व्यक्तियों का मिलन स्वतः ही आनंदप्रद होता है इस दृष्टि से श्री को उस एक रस ग्राम में जीवन में भी कुछ विभिन्नता थी किंतु यह भी सत्य है कि सभी भक्तों का आना या ठहरना आनंदप्रद नहीं होता था कभी कभी तो वह अप्रिय भी हो जाता था एक बार श्री को वैसी ही अवस्था भोगनी पड़ी थी श्री रामकृष्ण के एक भक्त थे हरीश उन्हें साधुओं के पास आता जाता देख उनकी पत्नी ने दबा दारू करके उन्हें अपने वश में लाना चाहा इससे हरीश का दिमाग खराब हो गया उसी दशा में वे कामार पुकुर पहुँचे श्री माँ हरीश के आचरण से चिंतित हो पत्र द्वारा वराहनगर मठ के साधुओं को सब बताया उस पत्र को पास स्वामी निरंजनानंद तथा स्वामी शारदानंद कांमार पुकुर ले के लिए रवाना हुए लेकिन उनके पहुंचने के पूर्व ही हरीश का पागलपन बेहद बढ़ गया इसलिए श्री को एक दिन उसका प्रतिकार करना पड़ा हम श्री की ही भाषा में इस घटना को लिपिबद्ध कर रहे हैं इस समय हरीश कांवरपुक में आकर कुछ दिन रहा एक दिन मैं पड़ोस के घर से लौट रही थी जो ही मैं आंगन में पहुंची वह मेरे पीछे दौड़ा हरीश तब विक्षिप्त था उसकी स्त्री ने उसे पागल बना दिया था उस समय घर में दूसरा कोई न था मैं कहाँ जाऊं? मैंने जल्दी से धान की मड़ई के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया पर वह पीछा करता ही रहा सात बार चक्कर लगाने के बाद मुझसे और नहीं रहा गया तब मैं अपने मूर्ति धारण कर खड़ी हो गई पीछे उसकी छाती पर अपना घुटना रख उसकी जीभ खींच ली और उसके गालों पर इतने ज़ोरों से थप्पड़ लगाने लगी कि वह हाँफने लगा मेरे हाथ की उंगुलियाँ लाल हो गई थी यहाँ पर श्री ने अपनी मूर्ति किस अर्थ में कहा था यह निश्चय करना अब्दुसाध्य है किसी किसी का विचार है कि श्री जब जगदम्बा का अवतार थी तब उनके लिए देवी के सभी रूप धारण करना संभव था और उस समय उन्होंने असुर शमनी श्री बगला मूर्ति धारण कर हरीश की कुप्रवृत्ति का कठोर हाथों से दमन किया होगा भक्तों के लिए इसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं है किंतु युक्तिवादी भी यह देखकर विस्मित हो जाएंगे कि जो श्रीमा लज्जा विनय करुणा आदि नारी सुलभ गुणों के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थी वे ही मौके पर कितनी कठोर हो सकती थी उस दंड के फलस्वरूप हरिश केवल उसी दिन के लिए शांत हुआ ऐसा नहीं बल्कि स्वामी निरंजनानंद के आते ही वह डर से वृंदावन भाग गया और वहां धीरे धीरे स्वस्थ हो गया 1888 सौ ईस्वी के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण के परम भक्त श्री बलराम बाबू की सहधर्मिणी श्रीमती कृष्ण भावनी और शास्त्र श्रीमती मातंगनी देवी एक दिन अकस्मात एक आश्रिता ब्राह्मण कन्या तथा एक विश्वासी व्यक्ति के साथ श्री रामकृष्ण के पुण्य जन्म स्थान में उपस्थित हुई एक तो ब्राह्मण का घर था दूसरे श्री रामकृष्ण की बाल्यलीला भूमि थी इससे अब ब्राह्मण के लिए यहाँ का अन्न ग्रहण करना उचित न समझ बलराम की पत्नी ने वहाँ पहुँचते ही ग्रेड़ देवता के भोग के निमित्त श्री के हाथ में प्रचुर अर्थ दिया श्री ने तीन दिन तक यथासाध्य उनका आदर सत्कार किया फिर चौथे दिन बहुत तड़के वे उन लोगों को देराम बाटी ले गई जहाँ भी तीन रात्रि बिताकर भक्त महिलाएँ कामार पुकूर के रास्ते से कलकत्ता लौट गई कांमार पुकुर जीवन के दुख दारिद्र और आपत्ति विपत्ति में भी श्रीमान ने अपना आध्यात्मिक दीपक पूर्ण रूप से प्रज्वलित रखा संभवतः उनके वहाँ दूसरी बार रहने के समय उड़ीसा प्रदेश के एक साधु गांव में निवास करते थे धर्मदास लाहा के धर्मशिला कन्या प्रसन्नमयी की व्यवस्था से गोसाई महल की चार दीवारों के बाहर एक झोपड़ी में उन साधु को स्थान मिला था लेकिन कुछ क्षमता दृप्त हठी नवयुवकों के कोपभाजन होने के कारण वे कामारपुकुर छोड़ने को तैयार हुए साधु पर ग्रामवासियों की श्रद्धा थी श्रीमा भी उनकी भक्ति करती थी अतः श्रद्धालु भक्तों की सहायता से हलदार पुकुर के दक्षिण पश्चिम कोने में उन साधु के लिए एक कुटी बनवाने के लिए श्रीमा माँ अग्रणी हुई वर्षा ऋतु प्रायः आप थी आकाश मेघा छन्न था ऐसा प्रतीत होता था कि अभी वर्षा होगी श्री कातर प्राणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी हे ठाकुर बचाओ बचाओ उनकी कुटिया तैयार हो जाए तब चाहे जितना बरसना साधु के टिकने के लिए जगह हो जाने के बाद श्री स्वयं अत्यधिक अभावग्रस्ता होने पर भी उनके भोजन आदि का प्रबंध करती और प्रातः सायम साधु बाबा कैसे हो किन्तु साधु उस कुटिया में अधिक दिन नहीं रह सके भगवान की इच्छा से कुछ ही दिन के बाद उन्होंने उसी कुटिया में शरीर त्याग दिया श्री का कामार पुकुर का जीवन पहले पहल अत्यंत अभावग्रस्त था किंतु बाद में आर्थिक स्थिति सुधर गई थी भक्तों ने लोक मुख से हाथ हाल जानकर उनके लिए अर्थादि की व्यवस्था की इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के द्वारा संग्रहित शिहड़ की देवोत्तर जमीन तथा लक्ष्मी जला की जमीन से श्री के हिस्से में जो धान मिलता था वह उनके लिए तो काफ़ी होता ही था बल्कि उसी में से वे कुछ दान भी कर सकती थी जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं संभवतः उसी के अंतिम भाग में सागर की मां नामक एक नौकरानी श्रीमा के यहाँ काम करती थी उसके मुंह से सुना गया है कि वह श्रीमा का हाट बाजार कर दिया करती थी श्री अपने लिए जो भोजन पकाती उसमें से कुछ हिस्सा एक कटोरे में रख देती तीसरे पहर जब नौकरानी काम करने के लिए आती तब श्री उसे उन चीज़ों को स्नेहपूर्वक देकर कहती पहले मुंह में कुछ डालकर थोड़ा पानी पी लो फिर काम पर लगना आश्विन मास में नवरात्रि के समय नौमी के दिन श्री राम कृष्ण के यहाँ शीतला माता की षोरशोपचार पूजा होती भोग लगता और ब्राह्मण भोजन होता था श्री पहले से ही अपने हाथों चावल बनाती थी और अन्यन्या सामग्रियाँ संग्रह कर रखती थी वे स्वयं रसोई भी पकाती पर परोसते समय वे शिबु दादा से कहती शिबु तू पत्तल बिछाकर जल और नमक दे मैं सबको भात परोसती हूँ सागर की माँ कहती है उनका मानो लक्ष्मी का भंडार था किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी जो बसता उसे सावधानी से रख देती थी दूसरे दिन हम लोगों को बुलाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी इन उत्सवों के सिवा वे दैनिक अतिथि सेवा भी करती थी किसी भी अभ्यागत को वे अपने दरवाजे से नहीं लौटाती थी हम श्री की कार्यकुशलता दक्षिणेश्वर श्याम और काशीपुर में देख चुके हैं कामालपुक में भी यह ज्यों की त्यों बनी रही बल्कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ जाने से उनकी कार्यशक्ति कई गुना बढ़ गई वे सारी सामग्री स्वयं जुटा और अपने ही हाथ से राध श्री रघबीर को भोग लगाती शिभु दादा यदि कांवार पुकुर में रहते तो वे ही नित्य पूजा करते थे नहीं तो अन्य कोई पूजा प्रारंभ हो जाने के पहले ही श्री माँ हल्दार तालाब में स्नान करके आ जाती और दो चूल्हों पर रसोई चढ़ा देती बरामदे में धूप उतर जाने के पहले ही वे दो एक तरकारी और भात पका डालती वास्तव में श्री रामकृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए श्री ने यथासाध्य चेष्टा की थी वे कांवार पुकुर में भूखी अधभुखी रहकर शारीरिक कष्ट सहकर शार रुग्ण शरीर से भी दिन बिताने के लिए प्रस्तुत थी पर मनुष्य के शरीर और मन की सहनशीलता की एक सीमा होती है जहाँ अवस्था सर्वथा प्रतिकूल हो वहाँ मनुष्य अपनी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए साधन भजन लेकर अधिक दिन व्यतीत नहीं कर सकता परिवार में विचारों का अनैक्य तथा विरोध तो था ही इसके सिवा ग्राम का नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण श्री के लिए असह्य था प्रसन्नमयी की भी अवज्ञा करके ग्राम के प्रतिष्ठावान नवयुवकों ने उड़ीसा के साधु के साथ जो दुर्व्यवहार किया था उससे श्री अत्यंत चिंतित हो गई थी इसके अतिरिक्त कलकत्ते की संतानों का सादर आह्वान बार बार आने लगा उस मां शब्द की पुकार से जन्ने का हृदय पिघल गया अंत में उन्होंने कामार पुकुर की ममता छोड़ दी लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे कांमार फिर आई ही नहीं अथवा पति के निवास स्थान की मर्यादा की रक्षा उन्होंने नहीं की वे कांवर आती थी पर स्थायी रूप से नहीं रहती थी रुपया खर्च करके वे यत्नपूर्वक श्री रामकृष्ण के घर की रक्षा करती थी यदि कभी कोई विशिष्ट भक्त वहाँ जाते थे तो श्री उन्हें श्री रामकृष्ण के उस कमरे की पवित्रता का स्मरण बार बार करा देती और वहाँ रहने के लिए कहती थी रामलाल दादा जब अपना घर दुतल्ला बनवा रहे थे तब श्री ने उनकी आर्थिक सहायता की थी श्री रघुवीर की सेवा के प्रति भी वे दत्तचित्त थी और उसके निमित्त अर्थादि की व्यवस्था करती थी वास्तव में श्री माँ का कामारपुक में स्थाई रूप से रहना असंभव होने पर भी उन्होंने दूसरी तरह से श्री रामकृष्ण की इच्छा का यथाशक्ति पालन किया था तथापि उत्तर काल में जब भक्त लोग आने लगे तब उनके मन में श्री के कामाल पुकुर त्याग के बारे में अनेक प्रश्न उठते थे श्रीमा माँ भी यथासंभव उनकी उत्सुकता मिटाने का प्रयास करती थी एक बार किसी भक्त ने उनसे पूछा माँ आप तो ठाकुर के घर एक बार भी नहीं जाती कलकत्ते से देश जाने पर अपने मायके ठहरती हैं क्या यही आपके पूर्वजों की रीति है माँ ने हंसकर उत्तर दिया ऐसी बात नहीं बेटा क्या मैं ठाकुर के घर को भूल सकती हूँ शिवु मेरा भिक्षा पुत्र है पर अब ठाकुर अपने स्थूल शरीर में नहीं है वहाँ जाने पर बड़ा कष्ट होता है इसी से नहीं जाती इस कष्ट बोध के मूल में हृदय का असीम विरह तो था ही किंतु उसके साथ ही बाहरी विरोध भी सम्मिलित था परंतु स्वजनों के दोष को छिपाने के लिए वे साधारणतः उसका उल्लेख नहीं करती थी कभी किसी अंतरंग भक्त से कह देती श्रीमान ने एक सेवक से कहा था ठाकुर के देहांत के पश्चात कुछ दिन घूम फिरकर जब मैं कांवार पुकुर जाकर रही तो परिवार के लोग उपेक्षा का भाव दिखाने लगे इसके सिवा गांव के लोगों की बदमाशी की बातें सुन मेरी माँ मुझे जहाँ यहाँ जयराम भाटी ले आई मुझे फिर कामार पुकुर नहीं रहने दिया तभी से मैं भाइयों के साथ दुख सुख में अब तक रहती आई अब वे कांमार पुकुर के आत्मे शिकायत करते हैं वे हम लोगों की देखरेख नहीं करती मनुष्य का मन ऐसा ही होता है जो हो अभी हम श्री के जयराम भाटी के जीवन की विवेचना न कर कांवर फुकुर के प्रसंग को भी छोड़कर अन्य विषय पर आते हैं अब हम श्री को कलकत्ते आदि स्थानों में भक्तों के बीच पाएंगे